अमृतवाणी शरीर विषयक दृष्टिकोण तीन प्रश्न शरीर के प्रति आसक्ति को कैसे दूर किया जाए उत्तर यह शरीर नाचवान वस्तुओं का बना हुआ है इसमें हड्डियां मांस रक्त मल मूत्र आदि गंदी चीजें ही भरी हुई हैं सदा इस प्रकार का विचार करते रहने पर देह विषयक आसक्ति चली जाती है तीन सौ छियानबे पिंजड़े में से पंछी उड़ जाए तो कोई पिंजड़े की खातिर नहीं करता इसी तरह इस देह रूपी पिंजड़े में से जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो कोई इस देह का आदर नहीं करता तीन सौ संतानबे दे। यह देह जब असार अनित्य ही है तो साधु भक्तगण इसकी हिफ़ाजत क्यों करते हैं खाली संदूक की कोई परवाह नहीं करता जिस संदूक में सोना चांदी हिरे जवाहिरात आदि कीमतें वस्तुएं होती हैं उसकी सभी लोग बड़ी सावधानी से रक्षा किया करते हैं जिनके हृदय में भगवान विराजमान होकर नित्य लीला विलास कर रहे हैं वे साधु भक्तगण अपनी देह की यत्नपूर्वक देख रेख किए बिना नहीं रह सकते